श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तदनंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से सम्पन्न था उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भी भरी हुई थी मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झंडियां भी लगी हुई थी चंदोबे तने हुए थे सेजे बिछाई हुई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे धूप की सुगंध फैल रही थी दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे भगवान को अपने घर आते देख खुब्जा तुरंत हड़बड़ा कर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधिवत पूजा की कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित ऋषि से पूजा की परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे तब कुब्जा स्नान अंगराग वस्त्र आभूषण हार गंध इत्र आदि तांबूल और सुधा सौ आदि से अपने को खूब सजाकर कर में लजीली मुस्कान तथा हाव, हाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकड़ से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे परीक्षित कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था उसी एक शुभ कर्म के फल स्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम समतप्त हृदय वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आधि व्याधि शांत कर ली वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया परीक्षित कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो कैवल्य मोक्ष के अधिश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है परंतु उस दुर्भगा ने उन्हें प्राप्त करके भी व्रजगोपियों की भांति सेवा न मांगकर कर यही मांगा प्रियतम आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए क्योंकि हे कमल नयन मुझसे आपस आपका साथ नहीं छोड़ा जाता परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्व घर पर लौट आए परीक्षित भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुक्ष नहीं के बराबर है तदनंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए अक्रूर जी ने दूर से ही देखा कि हमारे परम बंधु मनुष्यलोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे हैं वे तुरंत उठकर आगे गए तथा आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए तब अक्रूर जी उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे परीक्षित उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणोदक सिर पर धारण किया और फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री दिव्य वस्त्र गंध माला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया सिर झुका उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपने गोद में लेकर दबाने लगे उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा भगवान यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अन्यायों के साथ मारा गया उसे मारकर आप दोनों ने यदवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है न कारण और न तो कार्य परमात्मन आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती है उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में वे कारण रूप ही हैं इसी प्रकार हैं तो केवल आप ही परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं यह भी आपकी एक लीला ही है यथा यथाभूते सुचराचरेशु मह्यादशुभा नान भवान केवल कवल आत्मोनी स्वात्मात्मतंत्रो बहुधिभाती सृजस्थोलुम पशिपासी विश्व रजस्तम सत्गुणु शक्ति न बध्यसे तद्दुणकर्म ज्ञात्मस्ते कवच बंध हेतु दुपर निवा ो न मोक्षः शाताम साक्षा विवेकः त्वयोदितो अतो नंधस्तव नोक्षमस्यिनो यदा तुदि जगत हितायदादपथ पुराण तदा भवान सगुण बिहर्ती स बोद्य वसुदेवृेवतीर्ण स्वांसन भारमेतुमी हाँसी भूमेह अक्षौिणीशतन सुरेतरांस रामुश्यकुश् यशो वितन्व अद्य सो वसत खलु भूरी भागा यदेव पतृभूतमूर्ति यदादौचसलंत्रपुना सगद्गुरथोक्ष कपंडित परम शरण शमीया भक्त प्रिया जित गिहृद्ञा सर्वान् ददा स्रहृद भजत काम आत्मानम्यूचयापचयो नीष्ट जनाद भवाह न प्रती योगेस्वैर दुरापगतीशुरीशिंदतकलधना गेह देमोहशवीय भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभो बड़े बड़े योगीराज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया यह कितने सौभाग्य की बात है प्रभो हम स्त्री पुत्र धन स्वजन गेह और देह आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं अवश्य ही यह आपकी माया का खेल है आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र काट दीजिए श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा तात आप हमारे गुरु हितोपदेशक और चाचा हैं हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनी और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है परंतु संतों में नहीं केवल जल के तीर्थ नदी सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं हैं केवल का और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं चाचा जी उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं चाचा जी आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडव के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर और पांडव बड़े दुख में पड़ गए थे अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं आप जानते ही हैं कि राजा धित्राष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते इसलिए आप वहां जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन शुरहीदों को सुख मिले सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहाँ से अपने घर लौट आए